श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी रामकृष्णानंद सप्ताह में ग्यारह कक्षाएँ चलाना बीच बीच में व्याख्यान देना धनाभाव तथा तो उन दिनों यातायात के सस्ते साधनों के अभाव के कारण इन सब कार्यों के लिए पैदल ही जाना आश्रम में भोजन आदि पकाने की स्वयं ही व्यवस्था करना इन सभी परिस्थितियों के साथ प्राणपण से जूझते हुए वे वेदांत प्रचार के कार्य में मग्न थे बाहर से थके बाँधे लौटने के बाद कभी कभी उन्हें भोजन पकाने की इच्छा नहीं होती थी तब बाजार से रोटी लाकर उसी से रात का भोजन चला लेते थे क्लास के लिए उन्हें एक मील पैदल चलकर बाजार तक जाना पड़ता था वहां उन दिनों रिक्शे की तरह झटका गाड़ी चलती थी परिस्थिति बस पूरी गाड़ी किराए पर लेने की सामर्थ्य न होने के कारण दो अन्य सवारियों के साथ साधे में गाड़ी करनी पड़ती थी इस अद्भुत बक्स जैसी गाड़ी के उस संकीर्ण स्थान में उन्हें अपनी बलिष्ठ सुदीर्घ और स्थूल देह को किसी प्रकार समेटे हुए मुड़ सिकुड़ कर बैठे रहना पड़ता था फिर उस ढालू बक्स से गिर जाने के भय से सदा सावधान भी रहना पड़ता था इस प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों के बीच मद्रास मठ का श्री गणेश हुआ यदि कोई पूछ बैठता स्वामी जी आप इतना कष्ट कैसे सहन कर लेते हैं तो उनका उत्तर यही होता यह शरीर तो एक यंत्र मात्र है और वह भी अचेतन है फिर यंत्र तो यंत्री के लिए है यंत्री को हटा देने पर उसका रहना या न रहना दोनों ही समान है मान लो यदि एक कलम कहे कि मैंने सैकड़ों पत्र लिखे हैं तो क्या सचमुच ही उसने ऐसा किया है उसने तो कुछ भी नहीं लिखा लिखा तो है उस व्यक्ति ने जिसने उसे धारण कर रखा था इस निरभिमान मौन कर्मी का सुयस दूर दूर तक फैल गया 1903 सौ ईस्वी में उन्हें मैसूर राज्य अब कर्नाटक में बेंगलोर के उपनगर अलसुर से आमंत्रण मिला तदनुसार उनके वहां पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर लगभग 50 कीर्तन दलों में लगभग 4000 लोगों ने उनका स्वागत किया और शोभा यात्रा के साथ उन्हें निवास स्थान पर ले गए वहाँ तीन सप्ताह रह उन्होंने लगभग बारह व्याख्यान दिए और प्रतिदिन सायम प्रातः धर्म चर्चा भी की उसी वर्ष उन्हें श्री रामकृष्ण से संदेशवाहक के रूप में मैसूर भी जाना पड़ा वहां उन्हें कुछ पांच व्याख्यान दिए उनमें से संस्कृत कॉलेज में समागत पंडितों की सभा में निर्भिक्क चित्त से सुललित संस्कृत भाषा में उन्होंने श्री रामकृष्ण के धर्म समन्वय पर जो व्याख्यान दिया वह विशेष उल्लेखनीय है संकीर्ण मनोभाव वाले पंडितों की उस सभा में वैसा व्याख्यान देना केवल स्वामी रामकृष्णानंद के लिए ही संभव था उनके आगमन से बेंगलोर में जो उत्साह की लहर आई उसके फलस्वरूप अगले वर्ष उन्हें पुनः वहां जाकर कुछ व्याख्यान आदि देने पड़े तत्पश्चात वे वहां पर एक दूसरे सन्यासी को नियुक्त करके स्वयं मद्रास लौट आए 1902 या 1903 सौ ईस्वी में वे त्रिवेंद्रम गए वहां एक महीना रहकर उन्होंने चार सार्वजनिक व्याख्यान दिए तथा नगर के बीच अवस्थित एक छोटे से मकान में नियमित रूप से गीता व्याख्या की इसके फलस्वरूप वहाँ पर एक वेदांत समिति की स्थापना हुई जिसने दीर्घकाल तक उस प्रदेश में श्री राम कृष्ण की भाव ज्योति को प्रज्वलित रखा बाद में 1924 ईस्वी में वहाँ पर स्थाई मठ की स्थापना हुई त्रिवेंद्रम से वे कन्याकुमारी के दर्शनार्थ भी गए 1904 ईस्वी में वे कलकत्ता आए वहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में उनका व्याख्यान हुआ कलकत्ते से लौटने के बाद उस वर्ष तथा दूसरे वर्ष दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर उनके व्याख्यान हुए सत्रह फरवरी १९०५ सौ ईस्वी को मद्रास के मैलापुर प्रभाग में जिस रामकृष्ण विद्यार्थी भवन की स्थापना हुई वह आज दक्षिण भारत के एक बृहद शिक्षा संस्थान में परिणित हो गया है फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनके मूल में स्वामी रामकृष्णानंद जी की सहृदयता प्रेरणा तथा कर्मठता ही प्रमुख रूप से विद्यमान है कोयम्बटूर में एक बार प्लेग का प्रकोप हुआ उससे एक परिवार के सभी वयस्क लोग चल बसे केवल कुछ असहाय बच्चे बचे रहे यह देखकर स्वामी रामकृष्णानंद जी का कोमल हृदय व्यथित हो उठा उन्होंने स्वयं उन बच्चों के पालन पोषण का भार ग्रहण किया तथा उन्हीं को केंद्र बनाकर रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम की स्थापना की सर्वदा कामकाज में व्यस्त रहने पर भी वे अपनी स्प्रिय संस्था को देखने तथा बालकों को धर्म शिक्षा देने सप्ताह में कम से कम एक बार तो वहाँ अवश्य ही जाते थे 1905 सौ ईस्वी में उन्हें रंगून की श्री रामकृष्ण सेवक समिति से आमंत्रण मिला जिसे स्वीकार कर वे 20 मार्च को रंगून पहुंचे वहाँ पाँच दिन रहते हुए उन्होंने पांच व्याख्यान दिए तथा धर्म चर्चा की वहाँ एक दिन ठाकुर पूजा के लिए चंपा के फूल की खोज में वे तीन चार मील पैदल गए मार्ग में उनकी भेंट सुप्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार सरद चंद्र चट्टोपाध्याय से मुलाकात हुई सरद बाबू ने जब उनसे इस वृथाश्रम का तात्पर्य पूछा तो स्वामी रामकृष्णानंद ने उन्हें एक कविता की दो पंक्तियाँ सुनाते हुए समझा दिया पूजा उपासना सभी दिखाने भर के लिए है बस इस बहाने मैं तुम्हें को पुकारता हूँ रंगून में उनकी भेंट कवि नवीन्द्रचंद्र सेन से भी हुई थी उन्नीस मार्च को स्वामी रामकृष्णानंद मद्रास लौटे और उसी दिन शाम को बंबई में ठाकुर उत्सव में भाग लेने चले गए वहां पर केवल बुधवार को ही ठाकुर की पूजा होती थी स्वामी रामकृष्णानंद ने वहां अपने ही हाथों ठाकुर की नित्य पूजा आरंभ की समारोह समाप्त हो जाने पर वे पुनः मद्रास लौट आए ईस्वी में स्वामी अवेदानंद प्रथम बार अमेरिका से लौटे शशि महाराज ने स्वामी परमानंद के साथ कोलम्बो जाकर उनकी सादर अभ्यर्थना की तथा उनके साथ कैंडी अनुराधापुरम एवं जाफना होते हुए भारत लौटे तत्पश्चात दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध स्थानों का दर्शन करके वे जुलाई में मद्रास आए अगस्त में वे स्वामी अभेदानंद को साथ लेकर मैसूर गए वहां दोनों के अनेक व्याख्यान हुए उसी बार बेंगलोर के वर्तमान आश्रम भवन का शिलान्यास हुआ इसके उपरांत अभेदानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद से मिलने के लिए पूरी धाम चले गए दो दिन बाद ही शशि महाराज भी वहाँ पहुँच गए बहुत दिनों से बिछड़े गुरु भाइयों का यह मिलन बड़ा ही आनंदमय था कुछ दिन इस आनंद में बिताने के बाद वे मद्रास लौट आए उसी वर्ष प्रेमानंद जी तीर्थ दर्शन नार्थ मद्रास आए यहाँ शशि महाराज ने उनके लिए यथासंभव उत्तम व्यवस्था कर दी तथा स्वयं भी उनके साथ कांची पक्षी तीर्थ तथा रामेश्वर हो आए इसके बाद स्वामी रामकृष्णानंद के सामने प्रमुख कार्य था मद्रास तथा बंगलोर के दो मठों को स्थाई रूप देना बंगलोर आश्रम का शिलान्यास होने के कुछ समय बाद उनका सत्संग प्राप्त करने के लिए अमेरिकी महिला भगनी देव माता मद्रास आई हुई थी स्वामी रामकृष्णानंद उन्हें साथ लेकर धन संग्रह करने बेंगलोर गए ए तदर्थ वे एक महीने से भी अधिक निरंतर परिश्रम करते रहे जिसके फलस्वरूप मकान का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए आवश्यक धनराशि एकत्र हो गई फिर उन्होंने मैसूर राज्य के प्रधानमंत्री के सहयोग से आश्रम का निर्माण प्रारंभ किया इस कठोर श्रम के बीच भी उनकी चीर आचरित जीवनधारा अबाध रूप से प्रवाहित होती रहती थी नगर में सर्वत्र उन्हें सफलता ही मिलती ही हो ऐसी बात नहीं कई बार उन्हें अपमान भी सहन करना पड़ता था परंतु फिर भी वे धैर्यपूर्वक कार्य पूरा करते और बाद में आश्रम में लौटकर ठाकुर के भोग के लिए सब्जी काटने बैठते या कभी कभी सुगंधित पुष्प चुनकर देवमाता से माला बनवाते और ठाकुर को भक्तिभाव से समर्पित करते इस प्रकार वे अपना दिन भर का कार्य प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपने मन को मान अपमान तथा सफलता विफलता से मुक्त रखा करते थे मद्रास के मठ के लिए स्वामी रामकृष्णानंद के प्रयासों का अंत नहीं था स्थायी भवन निर्माण के लिए कुछ दान संग्रहित हुआ था पर उधर बिलगिरी का देहांत हो जाने से संकटमय परिस्थिति हुई, खड़ी हुई मकान का नीलाम होने लगा पर मठ के पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन न था मित्रों ने प्रयत्न किया कि वह कम से कम किसी भक्त के हाथ ही लग जाए पर प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य क्रमशः बढ़ते हुए उस भक्त की क्षमता के बाहर जाने लगा स्वामी रामकृष्णानंद उस समय निकट ही एक बेंच पर बैठे हुए थे और एक भक्त बीच बीच में उन्हें नीलाम की स्थिति समझा दे रहे थे परिस्थिति बिगड़ती देखकर यह स्वाभाविक ही था कि तो वे भक्त चिंतित हो उठे परंतु स्वामी रामकृष्णानंद जैसे साक्षी सदृश बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और शांतिपूर्वक कहा तुम चिंता मत करो मकान को कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा इससे कुछ आने जाने का नहीं मेरी आवश्यकता थोड़ी है मैं कहीं भी पड़ा रहकर ठाकुर का नाम गुणगान करते हुए दिन बिता सकूंगा मकान हाथ से निकल गया निरपाय शशि महाराज ठाकुर को लेकर उसी मकान के बाहर वाले छोटे से घर में चले आए सौभाग्यवश कुछ दिनों के भीतर ही एक भक्त ने ब्रॉडिज रोड पर कुछ भूमिदान की और संग्रहित धन के द्वारा मठ भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ 17 नवंबर 1907 ईस्वी को स्वामी रामकृष्णानंद ठाकुर को मठ के निजी भवन में ले आए ठाकुर के लिए एक छोटा सा स्थायी भवन हो जाने से उनके आनंद का पारावार न था उन्होंने सबको समझा दिया कि यह ठाकुर था, का ही मकान है इसे सदा अच्छी तरह साफ सुथरा रखना होगा दीवाल पर कील आदि ठोक किसी भी प्रकार उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं किया जाएगा मठ स्थापना के उपलक्ष्य में निकट स्थ निकटस्थ कपालीश्वर शिव के मंदिर में विशेष पूजा अर्पित की गई मठ में भक्तों ने जी भरकर प्रसाद पाया फिर सायंकाल वह एक सभा वहां एक सभा हुई जिसमें सर एस शिवस्वामी आदि के भाषण हुए स्वामी रामकृष्णन के जीवन का वह एक अत्यंत गौरवपूर्ण दिन था उसी दिन से दक्षिण भारत में रामकृष्ण मठ और मिशन का कार्य सुदृढ़ न्यू पर प्रतिष्ठित हुआ इस सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है और यह सोचकर विस्मित रह जाना पड़ता है कि वराहनगर तथा आलम बाजार मठ की संकीर्ण परिधि के भीतर जीवन को आबद्ध रखने वाले श्री रामकृष्ण देव के इस एकनिष्ठ पुजारी के हृदय में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई थी अंतर्द्रष्टा विवेकानंद ने सत्य ही कहा था शशि बड़ा एग्जीक्यूटिव काम का आदमी है 1908 सौ ईस्वी तक उनके सारे प्रयास सफलता मंडित होते दिखाई दे रहे थे परंतु उनका उन्हें बिल्कुल गर्व न था वे जानते थे कि ठाकुर की सेवा में उनका जीवन समर्पित है तथा वे स्वयं उनके हाथों के यंत्र मात्र हैं इसी भाव को सबके मन में दृढ़ रूप से अंकित करने के लिए वे रामकृष्ण मठ और मिशन के परम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद महाराज को दक्षिण भारत ले आए उनकी सुख सुविधा तथा भ्रमण आदि के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया साथ ही काफ़ी धन भी व्यय किया बंगलौर आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर महाराज वहां गए और 20 जनवरी 1909 ईस्वी को उसका उद्घाटन किया इस उपलक्ष्य में उनकी अध्यक्षता में एक महती सभा हुई जिसमें राज्य के दीवान स्वामी रामकृष्णानंद तथा भगनी देवमाता के भाषण हुए अगले वर्ष फरवरी में श्री माता जी दक्षिण भारत के तीर्थों के दर्शनार्थ आई रामकृष्णानंद जी ने अथक परिश्रम करते हुए उनके दर्शन आदि की सारी व्यवस्था करा दी मद्रास और मदुरा का दर्शन करने के पश्चात माता जी रामेश्वर गई और शशि महाराज के आ पर वहाँ उन्होंने एक स्वर्ण बिल्व पत्रों से महादेव की अर्चना की बाद में बंगलोर जाकर उन्होंने नवनिर्मित वर्त में निवास किया उस समय स्वामी रामकृष्णानंद भी उनके साथ थे वहाँ वे प्रतिदिन माताजी के चरणों में ताजे खिले सुगंधित पुष्प अर्पित करते हुए प्रणाम करते थे